अवकाश सत्व किम प्रमाण्य अनुभूतिरव प्रमाण सदापत्र के साथ अवकाश कहोने में क्या प्रमाण है ऐसा करने पर कदा प्रमाण है मृदत्ते सच्चिदानुगछे निराशे सदादी नाम अनुभूतिर्जात्मनी मृत्यु दृष्टान मृद ये जो दृष्टान्त है दिखाने के लिए दृष्टान प्रश्नार्थ है घटाधिशु यथा कालत्र में मृद अनुवर्त जैसे घटाधि कार्यों में कालत्र में क्या है मृत्यु का अनुवृत्ति है उत्पत्ति से पहले मृत्यु का है काल में मृतिका है नाशोत्तर काल में भी मृतिक का है तथा इसी प्रकार सर्वदा इसी प्रकार से चित और आनंद रूपत्र कैसा है तीनों वही काल में सगल वस्तुओं में अनुगत है क्यों से पूछा जाए आकाश विवाह विहाय सदा रूप त्रय कथम अनुभूतम आकाश को छोड़कर चितान तीन का अनुभव कभी होता है कहीं जैसे घट को छोड़कर मृत्यु का अनुभव तो पहले उत्पत्ति से पहले अनाज बात। एन आकाश रहित काल कोई है आकाश रहित अवस्था जिसमें आकाश ना हो और केवल सच्चित आनंदीन का अनुभव होता हो है अपनी आत्मा में और कहा है अरे आत्मा में आकाश आकाश तो है दिखाई दे रहा है इसलिए मान रहे हो तो सो जाते हो तो आत्मा में रहते हो आकाश तो रहता नहीं उसमें कुछ भी आकाश है घोड़ा है घोड़ा है कुछ भी नहीं है सोए रहते क्या रहता है घड़ा घोड़ा है क्या नहीं घड़ा भी नहीं घोड़ा भी नहीं आदमी भी नहीं कुछ भी नहीं मई हूँ ये भी नहीं आकाश भी इसलिए है ना वायु है ना अग्नि है न एन, जले न पृथ्वी न आकाश है कोई चीज नहीं है आप ही आप है वहां पर क्या था सच तरानंद था इसे जगन के बाद स्मरण करके बोलते हो अहम सुगम स्वाप न किंचित दवे विषम इन्हें कहते ना आकाशम अवे विषम आकाश को जानते थे क्या सोते वक्त नहीं वो भी नहीं जानते इसे कहते हैं तब जवाब दे निराकाशे कौन सा है निराकाश निजात्मनी आकाश रहित चीज क्या है अपनी आत्मा जिसे हम जाके शिव काल में सोते ये खोकर सो जाते हैं वहां पर सदा और आनंद हो रही पर और आनंद तीनों की अनुभूति हो रही है तदेव उपाधि किसी और स्तर से समझाते नहीं समझ में आ रही है आपको ठीक ठीक ना इसलिए और समझाते हैं व उपादय अवकाश विस्मृत यथा तत्र किं भाति तेव शून्य भाति मान लो अवकाश विस्मृत हो जाए अवकाश विस्मृति त्र कि भादी तेवद उस समय तुम क्या भाषित होता है तो जवाब देता है पूर्व पक्ष शून्य काश भी नहीं है इसका मतलब क्या है? शून्य अस्तु क्योंकि उस समय नाम में फर्क कर रहे हो आप केवल तो कुछ नहीं है पूर्व आदि चौद्यम अनुभवी अंगीकृत्य प्रियारम्मा ठीक है शून्य अनुभव जो कह हो हम मानते उसको उसका तात्पर्य क्या समझो शब्द तो शून्यम शब्द बोल दिया उसका स्थिति का वर्णन करने के लिए क्या था शून्य था समाज में में है त्रिपुटी नहीं होती ना शून्य है त्रिपुटी है, है ऐसे मूर्खावस्था में शून्य है अनेक अवस्था इस प्रकार की जीवन में अनुभव में आता है जहां लगता है कुछ भी नहीं था बिल्कुल शून्य होता तब कहते हैं उस शून्य अवस्था में लेकिन आप तो थे ना जो शून्य को अनुभव कर रहे थे शब्द, तो है, शब्द तो आप रहे हो कि था इसलिए था लेकिन वास्तव में क्या था शून्य का तात्पर्य आप थे आप अपने आप को नाम रख दिए तो अपने आप को शून्य बोल रहे हो बड़े बुद्धिमान है <laughs> शब्द तो अपने आप को अपने आप रह रहे हैं और अपने आप क्या था उसमें पूछ रहे शून्य बोल रहा है वो बोत तो, है? बोत तो खुद को भी निषेध कर देते ना यहाँ आप खुद को तो निषेध नहीं कर रहे हो आपसे पूछा गया किम भातित ये आपसे पूछा गया ना आपको जब ऐसी स्थिति में हो जाए आकाश विस्मृत हो जाए सब विस्मृत हो जाए उस स्थिति में आप समाज वाले हैं समाधि में हैं या किसी स्थिति में उस स्थिति में आपको क्या भाषित हुआ आपको तो है आप हैं ना और आपको भाषित कुछ हो रहा है ये तो पूछा जा रहा है आपको क्या भाषित हुआ का मतलब आप है और आपको कुछ भाषित हो रहा है उस अवस्था तब आपने जवाब क्या दिया शून्य भाषित हुआ तब हम कह रहे हैं क्या शब्द प्रयोग कर रहे हो शून्यम शब्द शून्यम अस्त अर्थत अवकाश अभावेषण से विशेषत्व प्रतिबान किंचित अस्थित अभिगंत्य शून्य शब्द कर दिया अवकाश का अभाव अवकाश के अभाव को किस अधिकरण में आपने देखा घटा भाव को कहीं तो देखोगे बुद्धले घटा भाव बोलोगे नहीं बोलोगे उसी जो अवकाश अभाव रूप शून्य को आपने जो देखा तो कहा देखा किस अधिकरण में देखा अपने में देखा है ना आपने शून्य शब्द क्या अवकाश अभाव मतलब तो कहा आपने देखा होगा कोई ना कोई अधिकरण में देखा होगा क्योंकि अभाव हमेशा विशेषण है वो तो अभाव तो विशेषण विशेषत्व प्रतीयमान विशेषत्व न प्रतियमान कि वस्तु तो है वही आप है। ही, ही शब्द लोक प्रसिद्ध ज्योतना था शब्द लोक प्रसिद्ध को प्रकाशित करने के लिए है दुनिया में बात प्रसिद्ध है तात् प्रकार का अनुभव सबको होता ही है तो पूर्व परिषद बहुत प्रकृति की मायातम ठीक है उस प्रकार से भाषित हो रहा है अवकाशा भाव विशिष्ट अब ये तो नहीं, क्या आत्मा नहीं हुआ आपने इतना ही कहा अवकाशा भाव से विशिष्ट कुछ न कुछ होता है वो कुछ न कुछ क्या है ये तो नहीं होता है पूर्व तो परिषद बहुत एवं प्रकृति की माया तुम हमने ये पूछा था आपसे सचित्त आनंद तीनों अवकाश रहित ऐसे कोई जगह पर कहीं अनुभव होता है क्या और आपने कहते निजात्मा में होता है और निजात्मा में होते स्पष्ट करने के लिए अपने विचार आरंभ करते हैं उल्टा फंसा दिया अवकाश वस्ती विशेष शक्त ने प्रतियमान से स्वरूपम अभ्युप्रेम आ गया ना विशेष शक्त ने जो किंचित था क्या है वो स्वरूप में वो अपना स्वरूप ही है और कुछ नहीं वहां पर आप अपने स्वरूप में अवकाश के अभाव रूपा शून्य को आभाषित करते हैं तत्म आनुकूल्य प्रतिकूल निजम सुखम तादृक उस प्रकार का होने से ही उसको तत् सत्यम उसको सत्व मानना पड़ेगा और औदासीता में अनुभव हो रहा है ना वो सकल व्यवहार रहते और एकदम चुप बैठे ना इसीलिए उस भी है हम्म और सब ज्ञान नहीं हुआ अतव चित भी हो गया वो अतव सत्य आनंद है वो और कुछ नहीं है और आनुकूल प्रातिकूल ही नमारे मत में नंद ब्रह्म रूपा जो सुख है आनंद है वो कैसा होता है वो न आनुकूल है न प्रतिकूलता है इन दोनों से रहित जो सुख होता है उसी को तप निजम सुखम वह अपना आपको सुख है ब्रह्म सुख है तस्वस्व रूपत्म वाह उसकी सुख रूपता को बता रहे हैं औदासीन दी औदासी विषयता तस सुख रूपत्म में होने से वह है। न रहित जो अनुकूल जो, जो, जो आज है वह कल और प्रतिकूल हो सकता है तो सापेक्षित प्रतिकूलता इस विशेष सुख जो साप है इनको हम मानते नहीं है उनमें अनुकूलित प्रतिकूलता होता है जो स्वरूप कैसा है और प्रतिकूलता से रहित है उस स्पष्ट करते देखो हैदेव उपाधेगी न प्रातिकूल कोई और स्पष्ट कर रहे हैं अनुकूल हर्षधि प्रातिकूल ही दया भावे निज आनंदो निज दुखम न तो हो तो हर्ष बड़ी प्रसन्नता हो जाती है और प्रातिकूल हो तो दुख बड़ा दुखी दुख होता है और दोनों न रहने का नाम ही निजानंद निजान भावे निजान दोनों न हो तो निजानंद हो जाता है तो कम न तो उचित लेकिन निज आनंद भी मांग लो सुरुदा दुख कभी स्वरूप को दुख नाम का नहीं होता ऐ स्वरूप दुख होता है तो संसार ही नहीं चल पाती आज तक कैसे चलता दुखी हैं <laughs> आपका स्वरूप ही दुख रूप है इस का आशा ही खत्म हो गई ना है? जो स्वरूप कड़वा है उसे मीठे की खोजोगे तो कहां से मिलेगा अब नीम ला के और उसके हलवा बनाओ तो मीठा हो जाओ नीम का हलवा कोई नहीं चलता पर कुछ नहीं पड़ना जितनी चीनी डाल लो उसमें तो उसी तरह तो उस से आप संतोष के भी आपके स्वरूप निजानंद के समान निज दुःख भी क्यों नहीं मानते हो दुख है निज रूप सिद्ध बात क्योंकि दुख में निज स्वरूपता ही सिद्ध नहीं हो सकता दुख थी। से सर्वदा निजी नजानंद आनंद वह नित्य आनंद होने के नाते आपको सदा ही प्रसन्नता होनी चाहिए क्यों आप कभी सुखी होते कभी दुखी होते, तो वेदांति होकर न तो शोक कभी शोक नहीं होना चाहिए इत्यास्य तथ्राहिणो मनस क्षणिक मानसिवर भी क्षणिक भले भाई सर्वभूत आनंद नित्य है लेकिन इस आनंद को ग्रहण करने वाला मन कैसा है वो क्षणिक है कभी वो इसका आनंद ग्रहण करता है कभी उधर संसार के उसको पकड़ लेता है दुखी हो जाता है मन का क्षणिक होने से सुख दुखी क्षणिक भाषित होता है वेकरे न तो शोक शोक्य तुत्व तनसक्षक मनसोरपी मन वा शोक हर्ष आदि भी कैसे हैं क्षणक निजानंदे स्थिरे हर्ष शोकोत क्षण मनस क्षणिकोनस त्यता निजानंद तो स्थिर निश्चल नित्य अतय हर्ष शोक और व्यक्त है और उसमें यदि आपको दिख रहा है हर्ष और शोक का व्यक्त वह क्षणार्थ वह क्षणिक होने से हर्ष भी क्षणिक है शोक भी क्षणिक है वे क्षणिक क्यों हो गए मनस क्षणिक ना कि मन जिनको ग्रहण करने वाला है वो क्षणिक है वह कवि अच्छा वस्तु से संबंध कर ग्रहण कर लेता है कभी खराब वस्तु संबंध कर लेता है कभी अच्छे वस्तु संबंध रहता है कभी खराब वस्तु संबंध का रहता है इसका मन क्षणिक होने से तयोर मानस हर्ष और शोक ये दोनों ही मानस तत्व मानस कार्य है ऐसा जानो निश्चय करो दृष्टांत सिद्धम वर्तमान दि की दृष्टान सिद्ध पदार्थों को घटाकर बोल रहे देखो आकाश आनंद आकाश का शुरू किया था ना आकाश में जैसे आकाश में घटाया सारी बातें ये सारी बातें वायु से लेकर के शरीर पर्यंत सब घटा लेना चाहिए सभी का नाम रूप मिथ्या है इन सभी का पीछे विद्यमान जो सत चित्त, चित्त और आनंद रूप है वही सत्य है नित्य है। आकाश आनंद सत्ता भाने तु सं इसी प्रकार से आकाश में भी वास्तव क्या है सत्ता भान भान मन चित्त और आनंद सत्ता भाने दिवचन कर दे इसलिए आनंद क्या कर दिया आनंद परमा के वचन है कुल तीन है ना सत चित्त आनंद ये तीनों को आकाश में भी इसी प्रकार समझ समझना चाहिए और जो आकाश में तय हुआ उसको देह लेकर के देह पर्यंत सकल वस्तुओं में इसे, इसे कर लेना ये वायुवादी जो नाम है और उसका जो रूप है वो दोनों ही मिथ्या है और दोनों स्वरूप जिसमें प्रतिभाषित होता है वो सत्य और सत्य रूपए एवं निजा निजात्मनी उक्त प्रकार निजात्मा में जैसे ऊपर में समझाया गया है उसी प्रकार से सत्ता भाने तो भवता अभी अभिगंबी थे क्यों अलग क्या श्लोक में जान बुझके आनंद सत्ता भाने क्यों सत्ता और भान दो को तो सभी मानते हैं घटो अस्थि सब तो मानते घटो आनंद वह नहीं मानता है घट तो मिट्टी वाला है घटा है वो आनंद कैसे हो सकता है घट में सप्ताह सभी को दिख रहा है घटो भाती घट में चैतन्य भी सबको दिख रहा है लेकिन घटो आनंद नहीं मानता कोई तो कहना पड़ता है भाई देखो, घट प्रिय या नहीं वो प्रियत्व ही आनंद और कुछ नहीं है हर वस्तु प्रिय है ना हर आदमी को अपना अपना वस्तु तभी तो, तो, तो दूसरा कोई ले जाता तो बड़ा हल्ला करते हो हमारा ले गया हमारा ले गया नहीं चोरी हो गया हल्ला होगा क्योंकि आपका प्रिय है देखा उसी का दूसरा नाम है आनंद इसलिए घटो प्रिय जो बोलते हो ना वही आनंद हो गया अटो तो अस्थि सब का बोधक हो गया घटो भाति चित्त का बोधक हो गया घटो प्रिय है आनंद का बोधक हो गया अद घट में सचेत आनंद तीनों इसके सत्ता भान तो भवत्ता गम्य थे सत्ता और भान दोनों तो आप लोगों के द्वारा भी स्वीकृत वही है एक आनंद के मामले में भी आपको बड़ा विवाद होता है उसको मलकृत कर दिया अतः न उपादनी उत्पादन करने की कोई जरूरत नहीं है, है। आकाशित प्रतिपादित तो और तो वायुवादी शराती तो आकाश प्रतिपादित अर्थ है पदार्थ है उसको वायु से लेकर शरीर पर सगल में भी समझना चाहिए वायवादी तो तो नाम असाधारण धर्मान दर्श्य थी कहीं आप इसको समझने के लिए वायवादी का असाण धर्म को बताओ ऐसे आकाश का धर्म क्या था अवकाश आकाश का काम अवकाश है वायवादी का संघर्म भी बताओ ताकि हम पहचान सके ये मिथ्या है जो असाध धर्म है ये सब मिथ्या नाम और उसका जो असाधारण धर्म वही रूप है उसका ये दोनों मित्या है यह पहचानना पड़ेगा तभी जा करके ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद हम पहचान पाएंगे तो कहा था ना दो पांच रूप है ये दो जगत का है तीन वो जगत के स्वरूप को जाने बिना हम ब्रह्म के स्वरूप को निश्चय नहीं कर सकते हैं ग्रहण नहीं कर सकते हैं पूर्व पक्ष ने कहा था तभी एक एक का समझाते हुए आकाश को स्वरूप पहले उठाया आकाश का स्वरूप क्या है अवकाश है और उसमें सच्चिदान तीनों भी है और आकाश का नाम है कुल पांच हो गया सच आनंद नाम है आकाश रूप अवकाश पांच हो गया। सर वायवादियों में भी फिर पांच आना चाहिए ना तीन तो वही है तो बताने की जरूरत नहीं है नाम भी आप जानते ही हो वायु तो बोली दिया अब बचा क्या रूप बता वही बता रहे वायदी नाम असाधर्मान रूपान दर्शे गति स्पर्श वायु रूपम प्रकाश ने जगस द्रवता भूमे काठिण्य निर्णय गति और स्पर्श एवुकूप और वन्य दा और प्रकाश करना जलाना और प्रकाश जल का द्रवता पृथ्वी का स्पर्श विधिवाभ्या असाधारण आकार ओषदुष्यव मनसा तद्रोपमचितम ये जो असाधारण आकार है ना सभी में अपने आप ग्रहण कर लेना देख कर लकड़ी चल रही है लिए उसमें दाह भी है प्रकाश में अग्नि है ये वायु में गति स्पर्श काठिन का पृथ्वी का जल में द्रवत यह सब ओषधि अन्न वपुषी अपि औषधि अन्न व पुषि आदि आदि सर्वेश जो आकार है एव एवं मनसा इसी प्रकार से मन के द्वारा चिंतन करके निर्णय कर लेना चाहिए तत्व के यथोचित जो स्वरूप है वो समझ लेना हर वस्तु का अपना अपना एक विलक्षणता रहेगा घट है उसके अपनी विलक्षणता है कपड़ा है उसके अपने विलक्षण है गेहूं है चावल है पेड़ है आम है जो भी है हर चीज में अपने अपना अपना अलग अलग आकार है ना अपना अपना जो पंचभूतों को बता दिया भौतिक कार्यों में भी प्रत्येक का अपना अपना आप कल्पना कर लेन पदार्थ संसार में इसमें तो बताएंगे चावल का क्या साधन आकार है गेहूँ का क्या साधन आकार है सब्जी में भी कितनी सब्जियां है सबके आसारण आकार क्या है कहाँ तक समझ आया आदमी हजारों श्लोक लग जाएंगे उसी इसलिए कहते हैं आप अपने मन से समझ लेना हमने भूतों को बता दिया भौतिक कार्यों के असाण आकारों को आप स्वयं समझ ले अन्न लेकर जैसा मैंने भूतों में बताया है वैसे ही इन भौतिकों में भी मनसा विभाव मन के अपने आप समझो अरे मैं कहू अपने आप तब कत त्रुपमित जो जबरदस्त तो देखो जैसा उचित समझो ऊसा वैसे वैसे रूप को समझ लेना फलितम् करते हैं कभी नाम रूपेशनंदा विसंवादो न कस्य बदला क्या नाम रूप देते जा रहे सभी में हर चीज का नाम अलग अलग है रूप अलग अलग है घड़ी, नाम अलग रख ये घड़ी अर्जुन रख दिया नाम रख दे अंदर मशीन वही है ऊपर खोका जो बदल देते नाम बदलते दे जाते कंपनी, <laughs> तो सारी कंपनियों का यही हाल है है एक खोके का जो डिजाइन होता है वो बदलता है अंदर मशीन तो वही है मशीन में कोई खास विशेषता नहीं है अधिकतर में सब एक ही मशीन आता है अधिकतर चीजों में अरे गारंटी वारंटी वो तो आप भागी की बात होती है ना गारंटी किसी चीज का कोई गारंटी किस चीज का है नहीं संसार में आदमी के जीवन का गारंटी नहीं है एक घड़ी में गारंटी क्या होती सब छग विद्या है मार्केटिंग का धंधा है ये बेचने के लिए ना आदमी को तो आकर्षण दो साल की गारंटी देंगे सात साल की गारंटी देंगे सब ऐसे ही है तो की बात और सच्चे कदा तो नाम रूप रूपिन्न हो रहा हर चीज में अनेकदा विभिन्न प्रत्येक क्या हो रहा है नाम और रूप ही बदलता जा रहा है लेकिन सभी में एक, अधा, एक प्रकार से तिष्ठी विद्यमान रहते हैं कौन सत्य आनंद इस विषय में न संवाद कसदी किसी के अंदर भी इस कोई भी ही नहीं है संशय ही नहीं है न नो कसदी तरी प्रति और नाम रूपयों का गति ही पूर्व फिर तक प्रतीयमान या नाम रूप की क्या गति होगी कल्पितत्व तो गतिर कोई गति नहीं है यह तो आगम पाई है नाम सदा रहते ही नहीं है, गति क्या है? तो मेव नाम जन्मनाशा नाश्ते चे बुद्धिया ब्रह्म स्व समुद्रे बुद्धुदाधिवत नाम रूपे, रूपे दोनों मिथ्या क्यों जन्म नाश नाश्ते क्योंकि इनका जन्म और नाश होता है जिनका जन्म और नाश होता है वह शास्व तत्व तो हो ही नहीं सकते वो है बुद्धिया ब्रह्मीक्षव अरे सब यदि निस्तत्व कल्पना है किस अभिकरण तो में है अधिष्ठान में कल्पना हो रहा है बिना अधिष्ठान का को कोई कल्पना नहीं हो सकता कौन है कद बुद्धिया ब्रह्मी वी अपने विवेक बुद्धि से देखोगे तो पता चलता है ये सब कहा कल्पित है ब्रह्म में ही कल्पित है उसी प्रकार जिस प्रकार से समुद्रे बुद्ध बुद्ध आदिवत समुद्र में सब बुद्ध बुद्ध है फेन है तरंग है यह सारी चीजें जैसे होती हैं और समुद्र से अभिन्न होता हुआ समुद्र, उपर, समुद्र के ऊपर समुद्र अधिष्ठित होकर दिखाई देते हैं दत्त ब्रम् से अभिन्न होते हुए ब्रम्मे कल्पित होता हुआ ब्रह्म में ही ये सारी चीजें दिखाई देते रहते हैं कल्पित तो तथा सचिदानी दीक्षित स्वयं अवजाना नाम रूपे शनि शनि सचिद आनंद रूप इस पूर्ण ब्रह्म में यदि आपकी दृष्टि टिक गई वीक्षित सभी अनुभूते सभी किंचित स्वे स्वयं ही क्या हो जाएगा नाम रूप शनिशही अवजाना नाम रूप ग अपने आप अप अवज्ञा हो जाता है अपमान सा हो जाता है आप उसको तिरस्कार कर देते हैं स्वच्छ हो जाता है आपके लिए ये तो है ना हम न सारा खत्म हो जाता है ब्रह्मज्ञान दार्वैत अवज्ञा पूर्वक ब्रह्म ज्ञान दृढ़ कैसे होता है द्वैत की अवज्ञा से जब तक द्वैत के महत्व द्वैत में सत्यत्व है तब तक तो सुनते रह जाएंगे कुछ नहीं होता है यही हो रहा है सबको समझ समस्या हो रहा है ना वेदांत तो पढ़ने वाले बहुत पढ़ाने वाले बहुत सुनने वाले बहुत सुनाने वाले भी बहुत है लेकिन समझ से ज्ञान बहु वो अम्न विद्यु हो यह ना कठोर सुनते हुए कवे तो सुनने कोई नहीं मिलता है और सुनने को भी बहुत मिलता है भी कोई उसे जान नहीं पाता। इस तरह से कठोर इसलिए कहा गया क्योंकि सबको गैर द्वैत में अभी भी सत्यता है द्वैत में सत्यता है द्वैत में क्या सत्यता ही नहीं बल्कि द्वैत क्या मानता है वो? सत्ता के साथ प्रामाणिक अभी मानता हो वो प्रामाणिक ज्यादा है ब्रह्म मानता है है वो छात्र बोलता तो माना जा रहा है इसलिए वो सत्य नहीं है दोनों के लेकिन एक दिन से दूसरे दिन प्रबल है ना आज भी स्वयं में कहा है दो आदमी विवाद करते हुए आ जाए एक कहता है मैंने सुना है कहते ठीक है, है बगल में बैठ जाओ मैंने देखा है अब तो ठीक है वो अपने अपने रस्तों से सुना वो आदमी तो सुना कथा तो आप जानते हैं हम तो कई बार बताते एक हाथ की लौकी में दस हाथ का बीज नौ हाथ का बीज एक हाथ की लौकी में नौ हाथ का बीज हम कहा सुनाते हैं बात का बतंगड़ा बिहारियों में कहा जाता है इसने बाघ की बतंगड़ा बना दिया छोटी सी बात उसमें जो है मिर्च मसाला डाले डाले डाले डाले इतना सब खाली जाए वही हाँ। एक हाथ का बीज में एक हाथ की लौकी में नौ हाथ का बीज अब हाँ हुआ क्या था एक गांव में एक लौकी पैदा हुआ मालिक ने उसको ले गया सब्जियां मनिया कर दिया उस समय उसे बीज दी गई बड़ी अन्य सामान्य बीजों के से पूरी लोखी में जितनी बीज थी उसका दो गुणा था अब उसने बड़ा बीज हमारे अलोखी में वो पड़ोस ने आगे जब इतना हो गया तो इतना बड़ा हो गया अरे उसी फल्ला के गर्भ इतना बड़ा बीज दिखा वो आगे गए फिर इतना हो गया गाँव में और आगे गए इतना हो गया होते होते एक हाथ और राजक तक तो खबर पहुंची तो नौ हाथ हो और राजा ने आदमी को भेजा ऐसा कैसा होगा वो बीच तो लोकी के अंदर अंदर एक हाथ हाथ की लोकी हो और उसे नौ का मतलब तो कुछ अंदर को कुछ बाहर हवा में लटका होगा ऐसे विचित्र भी चित्र बीज कैदा होगा ऐसे कैसे लौकी पैदा हुआ तो जाओ मंदिर को भेजा हमारे राज्य का सबसे बड़ा आश्चर्य घटना है यह इसे घटना इस को लाओ सामने बीज को लाओ जा पूछते, पूछते, पूछते, पूछते, पहुंचा जिस गांव उसने, उसने <laughs> में और क्या क्या क्या क्या क्या उसने ने सोचा सुना और और राजा देख तो क्या बोलेगा फिर आदेश थी राजा के पास ले गया राजा ने कहा बंद कर लिख दिया एक हाथ की लौकी में नौ हाथ का ये वाणी से वाणी जब बात होती ना ऐसे बढ़ती जाती नहीं करना चाहिए बार में तो उसको सुनाएगा असली जिसकी चर्चा हुई उस तक पहुंचते पहुंचते होता है और सब विपरीत बात पहुंचती है असली तो खत्म ही हो गया पहले ही पहली बार में ऐसे खत्म हो जाती कि जिस भाव से कहा गया वो भाव को पहला आदमी दूसरे को बताए तो वक्त बिगाड़ देता है वो भाव तो पहुंच ही नहीं सकती आगे तो जहां तक पहुंचे वहां पहुंचते पहुंचते सारा खराब हो जाएगा और लेकिन कच्चे कान वाले होते आज का साधु लोग गुरु लोग सब इन बातों पर सुन सुनते विश्वास करते उन्होंने ऐसे बोल दिया हमारा दुश्मन है समझ इसलिए आसान है वेदांत सुनना इसलिए करें नहीं सुनना बड़ा आसान होता ले उसकी दृढ़ता कब होगी द्वैत की अवधिया से द्वैत को निस्तप्त मानो तिरस्कार कर, कर जब तक को तिरस्कृत दृष्टि से नहीं देखो घृणा दृष्टि से नहीं देखोगे द्वैत को तब तक आज निष्ठा नहीं हो सकती और उसके क्या आज ब्रह्मा के पद पर्यंत शुक्र निष्ठावत दृष्टि करने के लिए शासन और यहां महान पद की भोग्य रहती ब्रह्मपद जी कहां से त्याग होगा ब्रह्मपद का त्याग जाए आपको ब्रह्मा जी बना चल दो बढ़िया और क्या हो गया पोस्ट वर्ल्ड का सुपर मैनेजर हो रहा हूँ मैं आ? एक फैक्ट्री मैनेजर होने के लिए लोग परेशान रहते हैं और हमको वर्ल्ड का सुपर मैनेजर बना रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाए सब छोट छोट कर नहीं सोचता वो भी कांति का ताज बता हुआ है इसे कहते यहां पर इसकी दृढ़ता कैसे होगी ब्रह्म ज्ञान की द्वैत अवज्ञापूर्वक अर्थात द्वैत की अवज्ञा तिरस्कार पूर्वक होता है श्रवणादिवत द्वैत अवज्ञा भी कर्तव्य इसे श्रवण मण नित्यास जैसे करते हो वैसे द्वैत की अवज्ञा भी द्वैत की अवज्ञा भी सुनते रहता हूँ और द्वेद को हम महत्व दे रहा हूँ वो प्रिय हो रहा है तो फिर फायदा नहीं है उसकी अवज्ञ उसकी तिरस्कार के ऊपर घृणा आना चाहिए तभी श्रवण की वस्तु अंदर जमता है बर्फ तो गिर रहा है, अगर धूप आ रहा है तो क्या होगा जमेगा क्या बर्फ पहाड़ों में बर्फ गिरता है साथ साथ धूप ही तेज हो जाए का टीके पानी निकल जाएगा वही हम लोग का सारा वेदांत यहां से सुन गया निकल जाता है यहाँ पर जो है वो द्वेद सत्यता आ रहा है भारत द्वैत द्वैद दे अवज्ञा नहीं है वो कम करते नहीं कत नहीं करना चाहिए जैसे श्रवण करते हो नित्य वैसे द्वैत अवज्ञा भी नित्य चिंतन होना चाहिए जैसी जैसी अवज्ञा दृढ़ होते जाता है द्वैत में तावत तावत वैसे वैसे उतनी उतनी उस ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित होते जाता है और जैसे जैसे उस ब्रह्मानुभूति बढ़ती जाती और होते जाता है तावत तावत वैसे वैसे नाम और त्याग हो जाता उभय अभ्यास से फलम इन दोनों के अभ्यास फल क्या होगा अभ्यास का फल क्या है अवज्ञा अभ्यास का फल क्या है वह तद अभ्यास विद्याम सुस्थितायाम अय उपमान जीवन में भवेन्क्त वो पुरुष तो का अभ्यास और अभ्यास इन दोनों अभ्यास के से क्या होता है अभ्यास के द्वारा विद्यायाम सुस्थितायाम आपकी जो ब्राह्मी विद्या है वह सुस्थिर हो जाती है जैसे तो अयोपमान यह पुरुष जीवन में मुक्तो भवे जीते जी ये मुक्त हो जाता है।, है।, है वो पहले। सुनो फिर इधर ब्रह्मा ब्रह्मभ्यास का स्वरूप जो पहले करा चुका है सातवे प्रकरण में एक सौ छठा श्लोक था वो दोबारा ला रहे हैं तिंतन कथनम ब्रह्माभ्यासं चिंतन करना का करना कथन और जब दो तीन मिले अन्योन तत्प्रबोधन परस्पर उस ब्रह्म काय प्रबोधन करना है एक, परतंच, यही एक मात्र एकत्र चिंतन तत्परता तेज अनिष्ठ था हो जाना इसी का नाम ब्रह्म अभ्यास कहा जाता है द्वैतस्य अनु निवृत्ति प्रतिभाष द्वैत जो अनादिकाल से भाषित हो रहा है वो कैसे इस जन्म में किया हुआ ज्ञानाभ्यास छोड़ जाएगा ज्ञानाभ्यास कितना वर्ष कर रहे हैं मान लो दो चार साल पाँच साल दस साल से पढ़ रहा आदमी अरे जब से पैदा उस दिन से भी मान लेते तो भी जितनी उम्र हुई उतनी तो पढ़ा, उतनी चिंतन किया और ये संसार द्वैत अनाधिकार से है ये क्या करेगा उसको सूर्य के सामने दीपक के जैसे टिंट मा तेरा ज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा द्वैत को <laughs> <laughs> और द्वैत सूर्य के जैसे बड़ा है जबरदस्त है वो दीपक क्या करेगा उसके साथ तुम्हारा ब्रह्माभ्यास छोटा सा दस बीस साल का नहीं नहीं वो जो अंधकारात्मक है ना वो अंधकार है ना अज्ञान रूप और उसको मिटाने के लिए अनादि अंधकार विद्यमानों किसी गुफा के अंदर लाइट जलाते बराबर कितना अच्छा लगेगा उसको अंधकार मिटने में वो शिक्षण खत्म हो जाता है भले लाइट जलाने में मेहनत करना पड़ेगा वहां पे बिजली पहुंचाना है बल्ब ले जाना है तार पहुंचानी है होल्डर चाहिए सब सेटिंग करने में टाइम लग जाता है लेकिन एक बार बिजली पहुंच के और स्विच ऑन करने के बाद में कितना देर लगता है अंधकार को मिटने में कोई देर नहीं लगता उसी पर अंतकरण की शुद्धि करने में बहुत समय लग सकता है अनेक जन्म लेकिन एक बार शुद्ध अंतकरण ज्ञान पर बीज प्रकाश जब पड़ जाता है फिर द्वैत का ज्ञान सदा के सदाग्रम जाता है भले अनादिकाल से विद्यमान कहते हैं पूर्व पक्ष पूछ रहा था अनादिकाल से के कदाचित की जो ज्ञानाभ्यास कैसे कर देगा कथम देवृत्ति संज्ञान दीर्घ काल सत्कार आशय सूत्रा दीर्घ कालंतर सत्कार आशय तो दृढ़ भूमि यत्नो अभ्यास इसका पहला सूत्र है यत्नो अभ्यास यत्न करने का नाम ही अभ्यास है और यत्न कैसा होना चाहिए कालाचित नहीं दीर्घ काल नैरंतर सत्कार आश दृढ़ दीर्घ काल पर होना चाहिए और दीर्घ काल में भी निरंतरता होनी चाहिए तेल धारावत नहीं। अभी एक मैंने छुट्टी हम जाएगा रहेगा रहेगा क्या नहीं जो जो लगातार पढ़ रहे वो भी पीछे आके कब भूल जाते अब मैंने मैंने छुट्टी करके पढ़े वो क्या करेगा सारा भूल ही जाएगा बस कुछ नहीं निरंतर पढ़ने की चीज होती है दीर्घकाल हो निरतर और सत्कार पुरुष से पूर्ण उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्र के प्रति तब वह शास्त्र हृदय में अनुभव कराता है नहीं तो नहीं कर शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो और दीर्घकाल और दीर्घकाल भी से हो कहने के लिए हम दस साल से पढ़ रहे हैं और हर साल एक ही महीना सुनता हूं तो फायदा क्या क्या जिंदगी भर हुई सुन लो कोई फायदा नहीं ये है एक चीज ऐसा रोज सवेरे शाम क्योंकि दिन भर में द्वैत तो कितनी बार आ जाती है सामने व्यवहार में कितने हमें व्यवहार करना पड़ जाता है उस व्यवहार कारण से द्वैत की दृढ़ता होती जा रही है एक तरफ द्वेत का संस्कार उसको काटने के लिए रोज इंजेक्शन देना पड़ेगा रोज रोज देना पड़ेगा एग्जाम्पल तो तो द्वैत है ना डायबिटीज जैसा है और वेदांत जैसी गोलियों के रोज देनी पड़ेगी द्वित कंट्रोल में रहेगा ऐसी बीमारियां होती है जो जीवन प्रसाद में चलते है जीवन प्रसाद चलने वाले रोग है ना ये हार्ट ट्रबल है अब एक बार हुआ तो फिर वो जिंदगी भर के लिए साथ में कैंसर है जिंदगी भर साथ में रहने वाला है उनके लिए दवाई भी इसलिए जिंदगी भर नाश्ता मान लेना उसको दवाई नहीं खाना उसको उसको दवाई कैंसर भर पूरा लगेगा हम नाश्ता खा रहे हैं नाश्ता खा रहे हैं जैसे आप दो मूँगफली मार लेते हैं ना खा ली वैसे दो फोली खा ली। लो मूंगफली में मान लो दिक्कत तो क्या दिक्कत है आदमी चलते फिरते पढ़ रहा है लिख तो रहा है फिर पढ़ रहा कभी कुछ कर लिया करते हैं तो इसी तरह से यहाँ पर भी है वेदांत को निरंतर करते रहना निरंतर करते रहना है। कि द्वैत ऐसा है बार बार आते रहता है साथ नि बार बार निरंतर चलना है सदिर काल निरंतरीय सत्कार आशी तेनास निवृत इत्यास वासना, वा वासना अनेक कालीना दीर्घ कालम निरंतर साधरम च्यस्य मानी सर्वथ निवर्त वासना अनेक कालीना मैंने अनंत कालीफ अनादिकाल से पता नहीं कितने अरब खरब वर्ष से वासना आपके अंदर द्वैत की बैठी हुई है दीर्घकालम उसको मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा दीर्घ कालम निरंतर साधरंच अभ्य माने तक निरंतर और आदरपूर्वक अभ्यास किया जाए सर्वथ नि सदा सदा गिरो मिट जाएगा कि सारी वासनों के जड़ को पकड़ो और तो जड़ को मिटा दो तो सारी वासना अपने आप खत्म हो गई जिसे पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए अब पेड़ का हरा भरा रह जाएगा अब डाली डाली काट लेते परेशान हो जाओगे पेड़ को उखाड़ दो ऊर्धमूल शाखा अश्वत्तम छिता में कहा भिष्ष, तो संग ही सबसे बड़ा दोष हो ना ये संग ही संसार का कारण है और असंग ही मुक्ति है इसलिए असंभव पुरुषः अयम पुरुष असंभव ही पुरुष पुरुष पुरुश्ट का स्वरूप ही असंगता है अब बोलने के लिए सब बोलते हम अकेले जाएंगे लेकिन यहां है तो बैठे <laughs> मैं और मेरा मैं और मेरा, हमेशा मैं और मेरा और मेरे के चक्कर में ज्यादा गड़बड़ करते खुद के लिए इतना तो नहीं करते संसार में देखा गया कि अपने लिए जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा जो मेरा है ना उसकी चक्कर बर्बादी होती है उसके चक्कर सब गड़बड़ करते हैं झूठ चल भी मैंने सारा वो मेरे के चक्कर में होता है चाहे पत्नी है चाहे भाई है चाहे बहन है चाहे पिता है चाहे माता है मेरा है ना वो चक्कर आ गया जहां वो बस गड़बड़ इसे कहते कि साधरता पूर्व दीर्घ का निरंतर अभ्यास करोगे सर्वथई नि ब्रह्म एक अनेककार जगतु अनुपन्न ब्रह्म जब एक है वो अनेका जगत हो गया जगत कारण होए ये बात आप जो कह रहे हो ठीक नहीं है कथम जब ब्रह्म को कारण कहते का जगत का तात्पर्य केवल ब्रह्म नहीं माया सहित ब्रह्म केवल ब्रह्म किसान कारण है कार्य है इसलिए माया सहित सीपदते है व्या ब्रह्म ब्रह्मशक्ति सृजे यदा सृजेत् गता निद्रा स्वप्न छात्र निदर्शन मृत शक्ति के समान ब्रह्म शक्ति अनेक अंडृतों को उत्पन्न करता है मान लो तब तो कोई कह सकता है महाराज मृत शक्ति तो सत्य है हमारे लिए मृत शक्ति सत्य है वह अनेक घटपटाली घटालियों को बना सकता है घटशराब आदियों को लेकिन तुम्हारी ब्रह्मशक्ति माया सत्य क्या नहीं है फिर वो कैसे जगत को बना देगी? यदि ऐसा कोई आसंग करे तब असत शक्ति से भी होती है दृष्टांत कहां है यद्वा जीवगता जीवगत निद्रा जीव कैसी है सत्य है कि असत्य है असत्य है।, है।, है और उसके तरह स्वप्न आप देख रहे हो सत्य के असत्य है वो भी से हो नहीं यदा अविद्या परिविधे अपराभिधे कारणे जगदात्मके नित्रदर्शन अविद्याण जगदात्म कार्यम निदर्शन दृष्टान जैसे की शक्ति के समान ब्रह्म की जो शक्ति है माया वह अनेक अनों को उत्पन्न कर लेती है अन्य कार्याणी सगल कार्यो को विशुद्ध ब्रम कारण ही रहा माया विशिष्ट भ्रम ही जगत का कारण है सत्यत्व विषम शक्ति तो सत्य है और ठीक का है, तो है लेकिन आपने जो दिया से विषम हो गया क्योंकि आपके परम आप शक्ति कैसी है वो सत्य नहीं है पक्षांतर महा एक दृष्टांत दिया इसीलिए जीव निद्रा स्वप्न निदर्शन ये जीवता निद्रा को और सब समझाएंगे अगले श्लोक से दृष्टान्तम विषय निद्राशक्ति यथा जीवे दुर्घटी ब्रह्मण्य माया सृष्टि कारिणी निद्रा शक्ति जिस प्रकार से जीव में विद्यमान है और दुर्घट स्वप्न को निर्माण कर देती है असंभव को संभव कर दिखा लेती उसी प्रकार से ब्रह्म में स्थित ऐसा माया ब्रह्म में स्थित ये जो माया है सृष्टि स्थिति और लय कारिणी प्रलय को बनाने वाली होती जीव में स्थित तो पक्का है ना निद्रा शक्ति कहा है जीव में, तो में। चलाभा में तो जीव में विद्यमान यथा निद्रा शक्ति स्वप्न में निर्माण कर दिखा सकती है तो, तो ब्रह्मगत तो माया शक्ति अनंत जगत को पैदा करने में कोई नहीं होना चाहिए